ओम ज्ञानी रानंजनशा चक्षुर्मी थमे श्रीगुरव्यू तो सुनिए क्या मतलब सूर्य से चल रहे हैं। वर्तमान समय में अभी संप्रदाय संप्रदाय नहीं वर्तमान समय नहीं, नहीं है तो अनादि काल से <laughs> तो एक, ये सब संप्रदाय शाक्त संप्रदाय विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म मत मतान देवी देवता है यहाँ तक ये कहा गया है देवी देवता है कोई सिंह को मंदिर कोई राम को, कोई कुछ को लेकिन जनरल पब्लिक जिसे ज्ञान नहीं है वो तो आखिर माने किसको? दिन हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं कुछ दिन दुर्गा जी के मंदिर में अब सनातन धर्म बहुत है लेकिन सनातन क्या है सनातन क्या है ये है सनातन है जो नहीं तो सनातन सनातन यही शब्द का मतलब भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई जीवलो के भूत सनातना। जीव भूत सनातन भगवान कृष्ण के सनातन अंश है शब्त या उपमेध स जो देवी देवी अंग की पूजा करते हैं वो फल जो मिलते हैं वो असनातन क्षणिक होते हैं तो आज का हम सभी प्रकार की शाखाओं सनातन धर्म कहते हैं लेकिन सनातन धर्म का मतलब जो सनातन है और सभी वर्ग जो हम देवी देवी हमसे मिलते हैं तो सनातन नहीं है तो कैसे सनातन धर्म है हर शब्द की वास्तविक भाषा समझना चाहिए तो खाली सनातन धर्म बहने से है तो सनातन नहीं हो सनातन धर्म का ये है कि हम सब कृष्ण के अंश और इनकी सेवा करना जीव का सनातन धर्म है सबसे बड़े देव महादेव माने गए ठीक है महादेव है वही परमेश्वर आप भी मानते हैं? हाँ परमेश्वर लेकिन यही यही शब्द की भारी भाषा वो भी समझना चाहिए कि गीजा में भी श्री कृष्ण का नाम है परमेश्वर तो कौन परमेश्वर शिव या विष्णु जी हाँ यही बात जो सिद्धांत यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्टुनि देव या तो विष्णु की उपासना शिव जी भी करते हैं तो वही परमेश्वर इस भौतिक विश्व में वही परमेश्वर है और इनके ऊपर भी है आध्यात्मिक वैकुंठ जगत की परमेश्वर है भगवान कृष्ण तो दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है शिव और भगवत में वैष्णवान यथा शंभु तो परम वैष्णव है शंभुष लेकिन यही सब यही सभी विषय समझने के लिए जो तो पूरा विश्लेषण करने चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार क्योंकि शास्त्र में भी हम यही भी मिलते हैं कि भगवान कृष्ण कभी कभी शिव की पूजा और प्रसिद्ध है कि राम भगवान शिव जी की पूजा की तो ये यही एक्चुअली की मूल रामायण में नहीं है तो फिर भी हम मानते हैं कि मूल रामायण में नहीं है, नहीं है कि वो राम शिव जी की उपासना की रामेश्वर है तो फिर भी हम मानते हैं वृथंत प्रचलित है लेकिन, हैं। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन समझना चाहिए कि यदि राम या कृष्ण शिव की पूजा करते हैं तो वे करते हैं तो लोग शिक्षा के लिए और क्योंकि शिव जी इतना महान भक्त है कि भगवान कृष्ण इन, इनको मानते है तो फिर भी श्रेष्ठ थम श्रेष्ठम है श्री कृष्ण मथ पर रथ कहते हैं, कि मेरे ऊपर और समान नहीं है तो ये ही तत्व विचार है और राष विचार में भक्त भगवान से, से बड़ा है भक्त भगवान से बड़ा राष विचार में भगवान स्वयं इनकी भक्तों के चरण की सेवा करते हैं प्रेम से तो फिर भी कृष्णा ही भगवान है लेकिन प्रेम से इनके स्वयं के भक्त के चरण सेवा करते हैं तो ये राष विचार है हैस विचार में शक्ति शक्तिमान से भरे हैं तो संप्रदाय में शास्त्र संप्रदाय में देवी उपासना होते है तो वैष्णव है परम शक्त है क्योंकि वैष्णव परम जी क्योंकि हम मानते हैं कि शक्तिमान भगवान कृष्ण से और भी श्रेष्ठ है राधा रानी वही वो राधा रानी है आदि शक्ति तो ये सब बहुत विचार है Good, <laughs> अभी जितने भी साधु संत महात्मा यहाँ आते हैं सभी एक ही बात कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया क्या है क्या हम लोग यहाँ कलयुग में पैदा होकर हम लोगों ने कोई गलती की है क्या श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि खलो सभा जयंती आया गो नार भाग्यत्र संकेत सर्वस्वार्थो भी लग्य कि जो है तब तो हाँ, की प्रशंसा करते हैं क्योंकि खाली में बहुत आसानी से सरलता से हरम स्वर्ग अर्थात कृष्ण भक्ति मिल जाती है तो खाली ए और एक भी जानते कि एक बार कुछ व्यास देव के पास गए तीन प्रश्न पूछने के लिए तो में कौन से श्रेष्ठ ब्राह्मण और लिंगों में कौन से श्रेष्ठ नर या नारी और युगों में कौन से श्रेष्ठ तो उस वो जब व्यास देव के आश्रम पूछ गए हैं तो उस समय व्यासदेव नदी सरस्वती नदी में और स्नान के लिए गए तीन तो बार डूबना है ने? तो एक बार डूब के, के शूद्र और बा बार के बोले नारी और तीसरी बार कलियोग शूद्र नारी और आ, तो शूद्र श्रेष्ठ वर्ण है कि क्योंकि उस शुद्रों तो कठोर तपस्या और विधि नियम पालन नहीं करके भी यदि पुण्यवान लोग की सेवा करते है तो एक ही पल मिलते है तो उनके लिए आसान और वैसे भी नारी जो तो अगर पति व्रत हो और पति सच धार्मिक व्यक्ति हो तो इतने तपस्या इतने सब प्रयास नहीं करके भी तो एक ही फल मिलते और युगों में खाली योग श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है क्योंकि यात्रा संकर्तन नहीं व सार्वस्वार भी लभ्य थे तो सत्य युग में दीर्घ वर्षो में तपस्या करना है और तैय य युग में तो दीर्घ यज्ञ करना है और द्वारप युग में कठिन मूर्ति पूजा करना है लेकिन खाली युग में सरलता से हरे कृष्णा बोलने से सब कुछ मिलते इसलिए खाली युग श्रेष्ठ है लेकिन खाली युग में अगर हम हरे नाम नहीं लेते तो होती है <laughs> सत्य क्या है सत्य है कृष्णा धीमहि ओ के श्लोक में भगवते आदि कव्ये ब्रह्म आदिव्य मोह्यंते यू तेजो वारे मृदम यमच सुसर्गमुषा स्वेना को धाम सत्यमदी में ये सत्य यही शब्द का अर्थ है इसी श्लोक में भगवत का पहला श्लोक है और इसका व्याख्या करना हमारा परम गुरुदेव तीस दिन में हर रोज चार घंटे का प्रवचन की रहे खाली एक श्लोक पर इसका मतलब एक श्लोक में संक्षेप में पूरा आध्यात्मिक विषय व्यक्त होता है सत्या है कृष्णा झूठ क्या है झूठ क्या है और कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं माने मानव जीवन का उद्देश्य परम पिता परमात्मा की प्राप्ति आप कैसे परमात्मा की प्राप्ति इसका मतलब शिव रूप yes. में परमात्मा ये शब्द है hmm. तो आत्मा है और परमात्मा परम का मतलब हम के हा हम के ऊपर हम अनु है बहुत ही छोटे और परमात्मा का मतलब विशाल महान तो इनकी सेवा करना और इनकी सेवा करने से परम शुद्ध होने से इनके धाम में प्रवेश करना इनकी सनातन सेवा करने के लिए मानव उद्देश्य है लेकिन एक बहुत प्रचलित गलत फेमी है कि वो आत्मा और परमात्मा तो एक ही हैं। नहीं है जीव का सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना हम अनुचेतन हैं हम कभी भी विशाल असीम भगवान के समान नहीं हो सकते भगवान ही भगवान हो सकता है दूसरा कोई भगवान नहीं जी हाँ इससे हमारा दुख है कि आज का एक फैशन है नारायण पूजा चार के नर की पूजा कर फैशन आजकल आज ये फैशन है नया है तो है फैशन आप आसाराम बाबू की बात कर रहे हैं खाली एक बाप है नहीं बहुत है कंपटीशन चल रहा है ये सब न भारत में ही और सब नकली भगवान में एक कंपटीशन चल रहा है नकली भगवान तो भगवान हूँ भगवान हूँ जादू जी खाते हूँ लेकिन बाघ चातुरी से या जादू जी खाने से कोई भगवान नहीं हो सकता पुरुष श्रेष्ठ या नारी श्रेष्ठ है या नारी तो हम सब आत्मा है और पुरुष का शरीर और नारी का शरीर आत्मा का आवरण है तो ध्यान विचार में एक पुरुष है भगवान पुरुष का मतलब भोक्ता और मतलब सब हाँ और सब जीव प्रकृति है पुरुष है भगवान और सब जीव प्रकृति है मतलब नारी जो है वो प्रकृति ही नारी है प्रकृति सब जीव का स्वभाव प्रकृति स्वभाव सामाजिक विचार में श्रेष्ठ कौन हुआ इसमें श्रेष्ठ कौन है जो कृष्ण भक्ति करते हैं पुरुष या नारी सामाजिक विचार में ये नारी स्वतंत्रता का Hmm. तो इससे बहुत दिक्कत है है? समाज में। क्या दिक्षत है? दिक्षत है कि जैसे कि वो गीता में अर्जुन बोले की अगर नारी आरक्षित नारी हम आरक्षित होते हैं, तो वर्ण शंकर की उत्पत्ति होती है वर्ण शंकर का मतलब संतान जो काम से उनकी उत्पत्ति होती है और ऐसे प्रजाओं समाज में ही तो बहुत दिक्कत करते हैं काम क्रोध लोभ काम काम से क्रोध लोभ और सब आते हैं आपके आराध्य देव श्री कृष्ण ठीक है मेरा आपके और सबके हाँ। सब, सब सब के आराध्य है श्री कृष्ण हाँ। कोई कोई मानते हैं और कोई कोई नहीं मानते अभी गलत प्रचार किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार सो थी हम तो उनके भक्त हैं हम क्यों नहीं इसके तो इसके संदर्भ में आपको क्या कहते हैं नहीं हम सेवक है नहीं, नहीं, तो हम सेवक है, है।, है। हम भगवान कृष्ण के राजमहल से तो, तो, तो राजमहाल का मालिक हथा के उस, उसका पोजिशन मैंने तो वो सेवक का धर्म नहीं है कृष्ण की इतनी सी रहने होती और सब अप्राकृतिक सब अप्राकृतिक साधारण नारी नहीं इसलिए वो पहले भगवदीता गीता उसको समझना चाहिए ये भगवत कथा बहुत ही उच्च में है पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है और फिर इनकी लीला वो भगवत में एक शब्द है अमोघ लीला अमोघ लीला का मतलब उसमें कुछ भी दूषण नहीं है पूरा अप्राकृतिक निर्मल लीला है कृष्ण का नाम सुनने से हम शुद्ध बन जाए तो क्योंकि कृष्ण का ऐसा ही अशुद्ध है वो तो संभव नहीं है आज के युवा वर्ग के लिए कोई संदेश आपका यही है ये यह पुस्तक देखे <laughs> बहुत खुश इंडियन कल्चर के संदर्भ है और उसके तो बारे में भी माए एक, एक पुस्तक है।, है आपके पास ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ जी है इधर नहीं है वहाँ मंगवा लेता नहीं वो मूल भारतीय संस्कृति वो ही संस्कृति है और सब कुछ जो संस्कृति का नाम नहीं चलते वो संस्कृति नहीं है संस्कृति का मतलब जिससे संस्कार होते हैं जीवन शुद्धि के लिए तो उसके अलावा कोई संस्कृति नहीं है तो आप मूल रूप से विदेश के रहने वाले <laughs> भी हाँ? आप जवाब आप जी मूल रूप नहीं गुरु महाराज वहाँ आए थे इंग्लैंड में पर अभी पूरे वर्ल्ड में प्रचार के लिए कर रहे हैं तो कोई विशेष देश के साथ संकल्प कहने का मतलब नहीं है देश से मेरा कोई लेना देना नहीं लेकिन ओरिजिन मतलब ये इंग्लैंड इंग्लैंड है इंडियन कल्चर और कृष्ण से या किसी गुरु से प्रभावित होकर जो है उनके फिलॉसफी से प्रभावित होकर उन्होंने इस मार्ग में पदा किया हमारा कहने का तत्व नहीं जी वो गुरु मार्ग मालूम है संत किसी देश का नहीं होता किसी स्थान विशेष का नहीं तो वो वर्णन है लिखा इंट्रोडक्शन इंग्लैंड में गुरु महाराज से ऐसा ही बहुत खुश है लेकिन आपका थे थे। स्पेस कम है नहीं वो <laughs> कितना <लंग, laughs> कितना क्योंकि हम तो सांसारिक व्यक्ति है, है? <laughs> तो ज्यादा स्पेस है ठीक <laughs> <laughs> है कर दीजिए उसको फोटो दे दीजिए फोटो मुझे क्षमा नहीं अच्छा है आपके प्रश्न एक बात है एक बात है कि इस प्रकार का प्रश्न तो आज तक कोई नहीं पूछा है नहीं आज तक भारत में हो सकते है तो यही प्रसंग से है उसमें ध्यान विचार है नहीं, बहुत बहुत है वो इंटरनेट आपको मैं आपकी पत्रिका के ऑफिस में ये है स्कैन किया कौन सी पत्रिका राजस्थान का ये है आपको हुआ बताती हुई आज का तो न्यूज़। प्रभु महाराज तो दो दिन के लिए आए थे। गुरु महाराज अभी जाएंगे बॉम्बे फिर वहां से बैंगलोर हाँ फिर वहां से पूरे पृथ्वी परिक्रमा रशिया वैसे वो बात नहीं है घास तक भारत में थोड़ी ज्यादा भारत में भारत अभी तो ठीक है हमको जाना पड़े